जब इस जगत का सृजन आरंभ किया था उसके आदि काल में भगवान ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजा का सृजन करना चाहा था किंतु उनके मन में किसी भी समय में संतोष नहीं हुआ था तब उन्होंने बहुत समय पर्यंत मन, वाणी और शरीर से तपश्चर्या की थी तब भगवान उन पर परम प्रसन्न हुए थे जो कि जनार्दन प्रभु अपनी प्रिया लक्ष्मी के ही साथ में आकर प्रसन्न हो गए थे समस्त देहधारियों को वर देने वाले प्रभु ने उनको भी वरदान देकर संतुष्ट किया था ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी हे hey भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं बिना ही किसी आयास के इस चराचर जगत का आपकी कृपा से सृजन कर दू जब इस रीति से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी तो उन्होंने महालक्ष्मी की ओर देखा था उसी समय में आप प्रादुर्भूत हुए थे जो की इस जगत को मोहित करने वाले स्वरूप को धारण करने वाले थे आपके आयुध के लिए उन्होंने आपको इक्षु का धनुष और पुष्पों का वाण प्रदान किया था परम प्रसन्न हरि ने विजयी होना भी प्रदान किया था यही कामदेव भूतों का सृजन अपने ही कर्म के कारण के द्वारा किया करेगा आप अपने जन से साक्षी भूत होकर निर्वृत्ति का समाश्रय ग्रहण करें। कामदेव ही आपके सृजन का कार्य रहेगा ब्रह्मा जी को यह वरदान जब दिया गया था तो उन्होंने सृजन का सब भार तुम पर छोड़ कर हे मघमत ब्रह्मा जी संतुष्ट होकर आज भी स्थित हैं आपका बल वीरय तो अमोग है और आपका पराक्रम भी मोघ नहीं है आपके अस्त्र भी कुसुम परम सुकुमार हैं तथा वे सदा ही अमोग हैं अब यह तारक नाम का दानव ब्रह्मा जी के ही द्वारा वरदान प्राप्त कर लेने वाला है यह समस्त लोगो को बाधा दे रहा है और हमको तो विशेष रूप से सता रहा है इसको भगवान शिव के पुत्र के बिना अन्य किसी से भी कुछ भय नहीं है अर्थात इसका वध शिव का ही पुत्र कर सकता है यह एक महान कार्य है आपके बिना कोई भी अन्य इसको नहीं कर सकता है चाहे किसी से भी कहा जाए यह तो आपके ही अपने कर से होगा और अन्य किसी से भी कभी नहीं हो सकता है आत्मा की एकता के ध्यान में निरत भगवान शिव इस समय में है और गौरी भी वहाँ पर विद्यमान है ये परम रम्य हिमाचल के तल में है और मुनिगण से घिरे हैं। हे महान बल वाले आप उन शिव को गौरी में नियोजित कर दो उसका सुत जन्म धारण करेगा यह एक छोटा सा हमारा कार्य है इसको आप करके हमारी सुरक्षा कीजिए इस तरह से देवों के द्वारा कामदेव से बार बार प्रार्थना की गई थी और बहुत स्तवन भी उसका किया गया था तब वह अपनी आत्मा के विनाश के लिए वहाँ ऐसी कामदेव हिमवान के तट पर गया था कुमो के वाणों वाले आयुत लिए हुए कामदेव ने वहाँ पर भगवान शिव को देखा था जो कुछ को समाराधना करके ध्यान में नेत्रों को बंद किए हुए समाधिस्त संस्थित थे इसी बीच में यह भी उसने देखा था कि हिमवान की पुत्री पार्वती भी भगवान शिव की आराधना की इच्छा वाली वहाँ पर आ गई थी जो अति स्वरूप से सुसम्पन्न थी अति बलवान मदन ने वहाँ देखा था कि यह पार्वती शम्भ के समीप में पहुंचकर गंध पुष्प और उपहारों के द्वारा शिव की शुश्रुषा में संलग्न थी वह मदन समस्त प्राणियों के द्वारा अदृश्य था और उनके समीप में ही संस्थित होकर उसने अति उत्तम पुष्पों के बाणों से महेश्वर के हृदय को भेदा था मनमत के द्वारा अविष्ट चेतना वाले उस भगवान शिव ने समस्त ध्यान करने के कार्यो को भुलाकर काम के बाणों से विद्ध होकर समीप में स्थित गौरी की ओर देखा था फिर उन्होंने धैर्य का समाश्रय ग्रहण किया था और मन में चिंतन कर रहे थे कि यह विकार क्यों और कैसे हो रहा है उसी समय में उन्होंने देखा था कि कामदेव कुमों के आयुध वाला आगे सन्नत है उसको देखकर त्रिशूली प्रभु बहुत ही क्रुद्ध हो गए थे जो कि तीनों लोगों को दग्ध कर देने में समर्थ थे उन्होंने अपना मस्तक में स्थित तीसरा नेत्र खोल दिया था और उसी क्षण में मकरध्वज को भस्म सात कर दिया था शिव के द्वारा अवज्ञात हुई शैल कन्या बहुत ही दुखित हुई थी फिर माता पिता की आज्ञा से वह तपश्चर्या करने के लिए वन में चली गई थी इसके उपरांत उस कामदेव की भस्म को देखकर कर गणेश्वर चित्र उस भस्म के चित्र के आकार वाला पुरुष कर दिया था भगवान रुद्र ने विचित्र शरीर वाले पुरुष को अपने आगे देखा था उसी क्षण में समुत्पन्न जीव वाला हो गया था और ऐसा सुंदर था वह महान बल वाला और अत्यंत के सूर्य वाला तेजस्वी था। चित्रकर्मा ने उसका अपनी से आलिंगन किया था और बहुत प्रसन्न हुआ था चित्रकर्मा ने उससे कहा था हे hey बाल भगवान शिव की स्तुति करो क्योंकि वे समस्त अर्थों की सिद्धि के दाता है यह कहकर उस अमय बुद्धि वाले ने उस शत्रुद्रीय का उपदेश दे दिया था उसने शत्रुद्रीय का जाप करते हुए सौ बार भगवान रुद्र को प्रणाम किया था इसके अनंतर महादेव जी परम प्रसन्न हुए थे उन्होंने वर मांगने की आज्ञा दी थी और उस बालक ने यह वरदान मांगा था मेरे प्रतिद्वंदी के बल के लिए मेरे बल से योजित करेंगे और उस मेरे प्रतिद्वंदी के जो भी अस्त्र शस्त्र होंगे वे व्यर्थ हो जाएंगे और मेरे नहीं होंगे ऐसा ही सब होगा यह कहकर फिर प्रभु ने कुछ विचार करके 60 सहस्त्र वर्ष तक इसको राज्य भी दे दिया था इस चरित्र को देखकर कर धाता ने भंडिती भंडिती यह कहा था इसलिए वह लोक में भंड इस नाम से कहा जाया करता है यह वरदान उसको देखकर मुनिगणों से समावृत वह अस्त्र देकर वहाँ पर ही तिरोहित हो गए थे ललिता प्रदुर्भाव वर्णन क्योंकि भंड भगवान रुद्र की कोपाग्नि समुत्पन्न हुआ था अतए वह महाबलवान था और उसका स्वभाव भी परम रौद्र हुआ था ऐसा ही यह दानव था इसके पश्चात महातेजस्वी दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य वहाँ पर आए थे और सैकड़ों महाबली दैत्य भी समागत हुए थे इसके उपरांत भंड ने दैत्यो के वंश में होने वाले आदि शिल्पी मई को बुलाया था भृगु के पुत्र के द्वारा नियुक्त होते हुए उसने उस शिल्पी से अर्थयुक्त वचन कहा था जहाँ पर स्थित होकर पहले दैत्यों के स्वामी ने त्रैलोक्य का शासन किया था वहां पर जाकर जैसा भी पुर होता है वैसा शोणित पुर का निर्माण करो यह वचन श्रवण करके उस शिल्पी ने जाकर एक महान पुर की रचना की थी वह पुर मन से ही ईक्षण के द्वारा अमरपुर के समान था इसके अनंतर शुक्राचार्य के द्वारा तथा महाबली दैत्यो के साथ अभिषेक किया गया था वह परोक्षकृष्ट लक्ष्मी से शोभित हुआ था और तेज से भी समन्वित था पहले हिरण्य के लिए जो किरीट ब्रह्मा जी ने प्रदान किया था वह सजीव और विनाशन होने के योग्य था तथा दैतों के भी द्वारा भूषित था उसको भृगुसूत के द्वारा उत्सृष्ट चौथा भंड ने धारण किया था यह किरीट बाल सूर्य के ही सदृश था इसके उपरांत वह सिंहासन पर समासीन हुआ था और सभी आभरणों से विभूषित हुआ था दो चमर भी चंद्रमा के समान थे जो सजीव थे और ब्रह्मा जी के ही द्वारा निर्मित हुए थे इसके निषेवन करने का यह प्रभाव था कि सेवन करने वाले कोई भी रोग और दुख नहीं हुआ करता था उनको भी इसने धारण किया था उसका जो आद भी पहले ही निर्मित किया हुआ ब्रह्मा जी ने ही प्रदान किया था, जिसकी छाया में जो भी उपविष्ट होते हैं उनको करोड़ों अस्त्र भी कुछ बाधा नहीं दिया करते हैं विजय नामक धनुष और रिपुओं का घात करने वाला शंख था उसके अतिरिक्त अन्य अन्य भी बहुत कीमती भूषण प्रदान किए थे उसको जो सिंहासन प्रदान किया था वह अक्षय था और सूर्य के समान था उस पर वह बैठकर उत्तेजित रत्न के ही सदृश अतीब तेजस्वी हो गया था उसके आठ महाबलवान हुए थे उनके नाम ये थे इंद्रशत्रु, विभीषण उग्र विभीषण, उग्रकर्मा, उग्रधनवा, विजय श्रुति पारग उसकी चार प्रिय दर्शन वाली पत्निया थी जिनके नाम ये हैं सुमोहिनी कुमुदनी चित्रांगी और सुंदरी काल के ज्ञान रखने वाले इंद्र के सहित सभी देवगणों ने उसकी सेवा की थी उसके पास ही रथ, अश्व, गज और पदाती सैनिक थे उसके सभी दानव भृगु पुत्र के मत का अनुगमन करने वाले थे और इन सबके कलेवर बहुत विशाल थे और ये जित काशी थे ये सबके सब महादेव जी का अर्चन किया करते थे और सर्वदा शिव के ही शासन में समा रहते थे वहाँ पर जो भी दानव गण थे वे सब पुत्रों पोत्रों और धन ऐसी सुसंपन्न थे और घर घर में चारों और यज्ञ हुआ करते थे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद मीमांसा और न्याय शास्त्र आदि समस्त वेद और शास्त्र उस समय में प्रत्येक घर में पुनः प्रवृत्त हो गए थे मुनियों के और द्विजों के मुख्य आश्रमों में तथा यज्ञों में जो की दैत्यों के थे हव्य के भोजन करने वाले भोजन किया करते थे इस रीति से करने वाले जितकाशी भंड के सहस्त्र वर्ष आधे क्षण के ही समान व्यतीत हो गए थे तब से और बल के द्वारा बढ़ते हुए इस भंड दैत्य को और क्षीण होने वाले बल से मुक्त इंद्र को देखकर कमलापति ने माया के रचना करने का विचार किया था और तुरंत ही लोगों का विमोहन करने वाली कोई एक माया का सृजन किया था फिर देवों के भी देव जनार्दन प्रभु ने उस माया से कहा था